शो टॉक नए भारत का जन नंबर सेवन उससे ईमानदारी हो जाती जब कोई सभ्यता पड़ती है तो उसके साथ और उसकी दुर्गंध उसके व्यापारी वर्ग से सबसे ज्यादा आनी शुरू होती है ये स्वाभाविक इसके पीछे कारण समाज का खून है धन धन समाज की नसों में दौड़ता है खून की तरह और जब खून सड़ जाए तो सारे समाज के शरीर पर फोड़े खुंसियां और बीमारियां प्रगट होनी शुरू हो जाती हैं या अगर कभी ऐसा हो कि किसी आदमी के पूरे शरीर पर थोड़े खुंसियां और मवाद फैलने लगे तो जान लेना चाहिए कि भीतर खून सड़ गया होगा व्यापारी समाज की रीढ़ है और धन समाज का खून और जब सभ्यता पुरानी होती चली जाती है तो खून सड़ जाता है और सारी दुर्गंध व्यापारी से निकलनी शुरू हो जाते है भारत की सभ्यता की ये तड़ान भारत की जो अर्थ अर्थव्यवस्था है उससे पूरी तरह निकलने शुरू हो गई और आज ही निकल रही है ऐसा नहीं है सैकड़ों वर्षों से निकल रही है क्योंकि हमने नए को पैदा करने की क्षमता खो दी है पुराने को दफनाने की भी क्षमता खो दी है न हम पुराने को मरघट से पहुंचा सकते हैं और नए को जन्म देने के लिए प्रसव की पीड़ा झेलने की हमारी हिम्मत इसलिए पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत के व्यवसायी और व्यापारी वर्ग का कोई कसूर नहीं है भारत के नेता व्यापारी को गाली देते हैं भारत के व्यापारी भारत के नेताओं को गाली देते हैं लेकिन न कसूर व्यापारियों का है और न कसूर नेताओं का है भारत की पूरी संस्कृति सड़ गई और इसलिए किसी एक दूसरे को दोष देने से कोई भी प्रयोजन नहीं जब तक हम पूरी संस्कृति और सभ्यता को बदलने के लिए आबद्ध न हो संकल्प प्रकट न करें कि हम पूरे को बदल देना चाहिए दुनिया में हर सभ्यता बदलती रही है हम सिर्फ नहीं बदले और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये बहुत गौरव की बात है कुछ लोग हैं जो कहते हैं रोम नष्ट हो गया मिश्र नष्ट हो गया बेबीलोम कहाँ है, सीरिया नष्ट हो गया लेकिन हम हम नष्ट नहीं हुए कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़े आत्मगौरव की बात है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये अत्यंत अपमानजनक है जो सभ्यताएं नष्ट हो गई उन्होंने नई सभ्यताओं को जन्म दे दिया और जो सभ्यता नष्ट नहीं हुई वो सभ्यता मरी हुई जिंदा है वो मर गई है और फिर भी जिंदा है हमारा जो अस्तित्व वो पोस्थुमत है मर जाने के बाद का स्वभावता हमारा सब कुछ सड़ जाएगा हमारा सब कुछ दुर्गंध से भर जाएगा और सबसे ज्यादा ये दुर्गंध जहां से निकलेगी वो होंगे हमारे आर्थिक संबंध हमारे अर्थ की व्यवस्था हमारे उत्पादन की व्यवस्था वितरण की व्यवस्था जहां धन है वहां सबसे ज्यादा सड़ांज मालूम होगी और इसलिए पहली बात जो मैं भारत के व्यापारी समाज के संबंध में सोचते तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अगर कोई सोचता हो कि भारत के व्यापारी समाज को भारत की पूरी सभ्यता के संदर्भ के अलग देखा जा सकता है तो वो बहुत गलती में है भारत सब कुछ जुड़ा हुआ है सभी सभ्यताओं का सब कुछ जुड़ा होता है सभ्यता एक ऑर्गेनिक होल है एक इक्कती एक इकाई है अगर हम इस पूरी सभ्यता को बदलने को तैयार न हो तो इसका कोई भी अंग बदला नहीं जा सकता और अगर हम इसके किसी अंगों को बदलेंगे तो वो अंग ऐसे ही होंगे जैसे किसी आदमी की सड़ी हुई टांग अलग निकाल दी जाए और लकड़ी की टांग लगा दी जाए और किसी आदमी की असली आंखें अलग कर दी जाए चूंकि खराब हो गई और पत्थर की आंखें लगा दी जाए लेकिन इस पूरे शरीर को जीवन अगर करना हो तो इस पूरे शरीर को नया करना जरूरी ये पहली बात ध्यान में लेना आवश्यक है कि भारत का सब कुछ ही दुर्गंधयुक्त हो गया है और इसके दुर्गंधयुक्त होने में पुराना कारण है कुछ और भी कारण एक बात भारत हजारों वर्षों से धन की निंदा कर रहा है और जो समाज धन की निंदा करेगा वो धन के संबंध में अनिवार्य रूप बेईमान हो जाए धन की निंदा करना खतरनाक है क्योंकि धन की निंदा का एक ही अर्थ होता है कि अगर हम धन की निंदा करेंगे तो धन उत्पादन की दिशा में हमारे पैर बढ़ने बंद हो जाएंगे भारत का व्यवसायी समाज हजारों वर्षों से उत्पादक काम नहीं कर रहा है भारत का व्यवसायी समाज केवल बीच के दलाल का काम कर रहा है उत्पादक प्रोडक्टिव भारत का व्यवसायी समाज नहीं है आज भी आज भी भारत का बड़ा व्यवसायी समाज उत्पादक और ग्राहक के बीच में कड़ियों का काम कर रहा है अगर मुंबई में कोई चीज पैदा होती है और बस्तर के गांव तक पहुंचानी है तो बीच में पच्चीस दलालों की लंबी श्रृंखला वे बीच के 25 दलाल ही भारत के बड़े व्यवसायी समाज का हिस्सा हैं और ध्यान रहे धन अगर उत्पादन में किया जाए और धन पर केवल दलाली की जाए और बीच के मध्यस्थ का काम किया जाए तो हजार तरह की बेईमानियां शुरू हो जाएंगी जिस देश में व्यवसायी वर्ग मूलतः दलाल है उस देश में व्यवसायी वर्ग कभी भी ठीक अर्थों में ईमानदार नहीं हो सकता रविंद्रनाथ ने अपने बचपन की एक कहानी लिखी उन्होंने लिखा है कि मेरे घर में कोई सौ लोग थे बड़ा परिवार था और पिता ऐसे आदमी थे कि जो मेहमान घर में आ गया फिर धीरे धीरे वो घर का निवासी ही हो गया वो कभी घर से गया ही नहीं अनेक मेहमान मेहमान की तरह आए थे फिर वो घर के ही आदमी होकर रह गए सौ आदमी थे घर में कई मन दूध खरीदा जाता था रविन्द्रनाथ के बड़े भाई ने यह पाया कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है तो एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया दूध खरीदने वाले के ऊपर कि वो देखें कि दूध में पानी न मिल जाए दूसरे दिन पाया गया कि पानी दूध में और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा भी उसमें बढ़ गया लेकिन भाई जिद्दी थे और उन्होंने एक और आदमी को ऊपर नियुक्त किया वह इंस्पेक्टर के ऊपर भी और चीफ सुपरवाइजर था लेकिन तीसरे दिन पाया गया कि पानी और भी बढ़ गया दूध और कम हो गया रविनाथ के पिता ने रविनाथ के भाई को बुलाकर कहा कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो तुम जितने दलाल बढ़ाते जाओगे उतने ही पानी बढ़ता चला जाएगा लेकिन भाई जिद्दी थे उन्होंने कहा मैं रूकावट लगा के रखूंगा अब मैं घर के ही एक आदमी को सबके ऊपर नियुक्त करता हूं लेकिन जिस दिन घर का आदमी नियुक्त किया गया उस दिन एक और अजीब घटना घटी दूध में पानी तो आया ही एक मछली भी आ गई दिखता है सीधे पोखर से तालाब से पानी भर दिया गया उसने एक मछली भी चली आई वो घर के आदमी का भी हिस्सा उसमें जो गया भारत का व्यवसायी वर्ग हजारों वर्षों से अनुत्पादक है उत्पादक नहीं भारत के व्यवसाय की जो जान है वो दलाली और जिस देश में दलाली जान होगी दलाल बढ़ते चले जाएंगे बेईमानी बढ़ती चली जाएगी और ग्राहक के ऊपर उपभोक्ता के ऊपर कंज्यूमर के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा भारत का व्यवसायी उत्पादक क्यों नहीं प्रोडक्टिव क्यों नहीं है ये थोड़ा सोचना जरूरी है भारत तीन चार हजार वर्षो से धन की निंदा कर रहा है वो कह रहा है धन पिजूल है धन व्यर्थ है धन कचरा है और जो समाज धन की निंदा करेगा धन की निंदा से धन की आकांक्षा समाप्त नहीं होती धन की आकांक्षा के कुछ स्वाभाविक कारण हैं धन न तो व्यर्थ है ना आकार है धन की बड़ी सार्थकता है बड़ी उपयोगिता है धन जीवन के बीच बदलाव के लिए एक्सचेंज के लिए विनिमय के लिए अत्यंत उपयोगी माध्यम उस माध्यम के बिना सभ्यता विकसित नहीं हो सकती जिन समाजों ने धन का विकास नहीं किया वो समाज जंगलों में रह रहे हैं वो विकसित नहीं हो सकते धन अत्यंत जरूरी है सभ्यता का प्राण है लेकिन भारत 3000 वर्षों से धन का विरोध करता है इसका परिणाम यह हुआ है कि धन का विरोध धन की आकांक्षा को नष्ट नहीं करता धन का विरोध सिर्फ धन के उत्पादक स्वरूप को नष्ट कर देता है और एक एक इस तरह की लंबी जमात पैदा करता है जो धन का उत्पादन भी नहीं करती और धन की आकांक्षी भी है और मजे की बात है कि धन के ही जो विरोध करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के साधु संतों की लंबी परंपरा है जो धन का विरोध कर रहे हैं इन साधु संतों को हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग ही पालता पोषता और इन साधु संतों की बात भी हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग ही बैठ के सुनता है ठीक भी है आखिर जिनके पास सुविधा है वही साधुओं को सुन भी सकते हैं जिनके पास सुविधा नहीं है वो साधुओं को सुनेंगे कहां साधुओं को पालना भी सफेद हाथियों को पालना है उनको सुनना सुविधा होनी चाहिए व्यापारी वर्ग जिसके पास पैसा है वो साधुओं के आसपास इकट्ठा होता है और ध्यान रहे व्यापारी उसी साधु को आदर देगा जो धन का जितना ज्यादा विरोध करे क्योंकि व्यापारी के मन में धन का लोभ है वो धन का लोभ ही है धन का आकांक्षी है वो उसको ही सम्मान दे सकता है जो धन का विरोधी हो धन के विरोध का निरंतर सन्यासी साधु समझाएगा और व्यापारी सुनेगा इससे धन की आकांक्षा नहीं मिटती लेकिन धन के उत्पादक दिशा में जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है सब, सब दूध में पानी मिला के अगर धन आ सकता हो शक्कर में रेत मिला के धन आ सकता हो और दवा की जगह पानी भी भरा जा सकता हो तो इतने सरल रास्तों से फिर धन इकट्ठा करने की कोशिश की जाती उत्पादक होना क्रिएटिव होना सृजनात्मक होना श्रम मांगता है लंबा चिंतन मांगता है प्रतिभा मानता है जीवन भर की साधना मानता है सब अंत में धन पैदा होगा और धन के हम विरोधी हैं तो कोई सरल तरकीब निकालनी चाहिए जुआ खेल लेना चाहिए सट्टा खेल लेना चाहिए और अब पूरे मुल्क की प्रांतीय सरकारें सारे मुल्क को जुआ खिलवा रही हैं तो लॉटरी निकाल लेनी चाहिए एक रूपया लगा के लाख रूपया मिल जाए जो कौम बिना कुछ किए रूपये पाना चाहती हो वो कौन खतरनाक है एक रूपया लगा के कोई आदमी एक लाख रुपया पाना चाहता हो ये आदमी अपराधी और ये आदमी खतरनाक है और इस आदमी को समाज में पालना सब तरह की बीमारियों को पैदा करना है, क्योंकि ये आदमी कुछ करना नहीं चाहता और लाख रूपये चाहता है धन चाहा जाए जरूर चाहा जाए लेकिन धन चाहने का अर्थ है सृजनात्मक होना धन को पैदा करने का कैसे हम हाउ टू क्रिएट कैपिटल कैसे हम पैदा करें धन हम इस मुल्क में पूछते हैं कैसे हम धन इकट्ठा करें पैदा करने की बात कोई भी नहीं पूछता क्योंकि पैदा करने के लंबे समय में कौन लगे फिर धन कोई इतनी अच्छी चीज भी नहीं कि पैदा किया जाए कोई सख्ती तरतीब से मिल जाता हो तो पा लिया जाए साधु समझा रहा है धन व्यर्थ है व्यापारी समझ रहा है और व्यापारी सिर्फ साधु की बात इसलिए समझ रहा है क्योंकि उसके मन में धन का लोभ है और साधु धन का विरोध कर रहा है अगर साधु कहे कि धन पैदा करो व्यापारी साधु का पीछा फौरन छोड़ देगा कहेगा ये भी व्यापारी मैंने सुना है मियामी बीच पर अमेरिका में एक साधु की बड़ी ख्याति थी और लोग कहते थे वो इतना सरल आदमी है कि अगर आप दस डॉलर का नोट उसके सामने करें और दस पैसे का नया सिक्का उसके सामने करे और कहें कि कोई भी आप ले लें तो वो दस नए पैसे का सिक्का ले लेगा जो भी उस बीच पर जाते थे वो ये खेल जरूर करते थे जाकर उस साधु के सामने करते थे दस डॉलर का सौ डॉलर का सिक्का दस पैसे का सिक्का वो जल्दी से ऊंचक के दस पैसे का सिक्का ले लेता था लोग हंसते हुए लौटते एक आदमी बीस साल पहले गया और 20 साल बाद फिर गया देखा कि वो बूढ़ा अभी भी यही काम कर रहा है उसे बड़ी हैरानी हुई क्या उसे 20 साल में भी अभी तक पहचान नहीं आ सकी वो इतना सीधा है कि 10 पैसे के सिक्के में और 10 डॉलर के नोट में फर्क नहीं कर पाता रात जब सारे लोग चले गए तो उस आदमी ने जाकर उस बूढ़े से पूछा कि बाबा मैं बहुत हैरान हूं क्या तुम अभी भी पहचान नहीं पाते हो उसने का पहचान नहीं पाता हूं बली की पहचान पाऊं तो उस आदमी ने कहा कि फिर जब लोग तुम्हारे सामने नोट करते हैं तो तुम नोट क्यों नहीं ले लेते दस पैसे क्यों लेते हो उसने कहा तुम पागल हो जिस दिन मैं दस का नोट ले लूंगा उसी दिन खेल खत्म हो जाए और अब तक मैंने दस का नोट नहीं लिया इसलिए मैंने हजारों लाखों नोट इकट्ठे कर लिए हैं सालों में जब दस पैसे इकट्ठे करके वो खेल जारी क्योंकि जो लोग आते हैं वो दस रूपये को पकड़ने वाले लोग हैं वो दस पैसा जो पकड़ता है और दस रूपया छोड़ता है उसे त्यागी समझते समझते बोला है सरल दिन भर ये काम चलता है और एक दिन मैंने दस का नोट लिया मन तो मेरा भी होता है कि दस का नोट ले लूं लेकिन उसी दिन खेल समाप्त हो जाए अगर किसी साधु ने धन की बात की कि साधु का खेल समाप्त हुआ उसी क्षण समाप्त हो जाए साधु का खेल तब तक चलता है जब तक वो धन के विरोध में बोल रहा है साधु का खेल तब तक चलता है जिस तरह आप जी रहे हैं वो उसके उल्टा बोल रहा है वो आपके जीने में सहयोगी नहीं हो रहे हैं उसके विचार आपके जीवन में बाधा डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बाधा जो साधु ने डाली है वो ये कि धन के संबंध में धन को असार कहकर धन को निंदा करके धन का विरोध करके उसने धन के संबंध में बीमारी पैदा कर दी धन के संबंध में सुव्यवस्था पैदा नहीं हो सकी जिस चीज को हम आसार समझ लेंगे उसके हम व्यवस्था क्यों करेंगे जिसको हम कचरा समझ लेंगे उसके संबंध में हम सोचेंगे क्यों लेकिन धन का काम तो जारी रहेगा अगर हम सोचेंगे नहीं अगर कोई ऐसा आदमी इस गांव में आए और लोगों को समझाए कि बीमारियां आसार हैं तो बीमारियों के संबंध में सोचना बंद हो जाएगा लेकिन बीमारियां बंद नहीं हो जाएंगी बीमारियां जारी रहेंगी और बीमारियां खतरनाक हो जाएंगी क्योंकि कोई अगर बीमारियों के संबंध में न सोचेगा तो बीमारियों को दूर करना भी मुश्किल है स्वास्थ्य की व्यवस्था करना भी मुश्किल है धीरे दीर धीरे पूरा गांव बीमार हो जाएगा इस देश को समझाया जा रहा धन व्यर्थ है धन व्यर्थ होने के कारण सारा देश धन के लिए बीमार हो गया और धन के लिए हम कोई सुयोजित व्यवस्था ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं उत्पन्न कर पा रहे जहां धन मित्र बने शत्रु नहीं जहां धन मार्ग बने बाधा नहीं जहां धन लोगों की जिंदगी में चमक लाए उदासी नहीं इस देश में धन लोगों की जिंदगी में चमक नहीं लाता जिनके पास धन नहीं है वो धन के न होने से पीड़ित है और जिनके पास धन है वो धन के होने से पीड़ित है धन के कारण किसी की जिंदगी में कोई चमक नहीं आती क्यों क्योंकि दूसरी बात हिन्दुस्तान की संस्कृति सिखाती है सादगी सादा जीना ऊंचा विचार सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ये एकदम बकवास है सादी जिंदगी और ऊंचा विचार सच बात ये ऊंची जिंदगी और ऊंचा विचार हां ऊंची जिंदगी के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि सादी जिंदगी सारी ऊंची जिंदगियों से ऊंची जिंदगी मालूम होने लगती लेकिन अगर कोई ऊंची जिंदगी को जानता नहीं तो सादी जिंदगी सिर्फ झूठा संतोष हिंदुस्तान को झूठे संतोष की बातें सिखाई जा रही इसका दोहरा परिणाम हुआ गरीब गरीब रह गया है क्योंकि वो कहता है क्या करना है और अमीर धन भी इकट्ठा कर लेता है लेकिन रहता गरीब की तरह से भारत का व्यवसायी धनिक भारत में जिनके पास पैसा है वो भी रहते गरीब की भांति धन इकट्ठा करते हैं धन को भोगते नहीं हैं और ध्यान रहे जिस समाज में धन को इकट्ठा करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं उस समाज की पूरी जिंदगी सड़ जाती है धन को भोगने वाले लोग चाहिए जो धन को खर्च करते हों जो धन को फैलाते हों जो धन को रोकते ना हों लेकिन हिंदुस्तान में धन रोका जा रहा है हिंदुस्तान में आदमी धन इसलिए कमाता है कि तिजोड़ी में बंद करे क्योंकि शादी जिंदगी पर जोर है धनी एक काम करता है तिजोरी को बड़ा करते चले जाओ और धनी आदमी खेत गरीब की तरह जीता है बल्कि लोग तारीफ करते कि फला आदमी बहुत ऊंचा है इतना बड़ा आदमी है लेकिन रहता गरीब की भांति फिर बेवकूफ है वो पागल है अगर धन कमा के गरीब की तरह रहना है तो बिना धन कमाया गरीब की तरह मजिद से है धन कमाने की जरूरत क्या है और वो आदमी समाज के लिए खतरनाक भी है क्योंकि जितना धन तिजोड़ी में बंद हो जाता है उतना धन समाज के लिए वैसा ही हो जाता है जैसे हाथ या पैर में बहता हुआ खून कहीं रुक जाए शरीर में खून दौड़ रहा है जितनी तेजी से दौड़ रहा है उतना आदमी जवान होगा जितना सरलता से दौड़ रहा है बिना बाधा के दौड़ रहा है उतना आदमी के शरीर में ताकत होगी जहां जहां खून रुक जाएगा वहीं वहीं बुढ़ापा शुरू हो जाएगा और अगर खून की धारा कहीं रुक गई तो पैरालिसिस हो जाएगी तो वहां तो लकवा लग जाएगा हिंदुस्तान का व्यवसायी समाज पैसा कमाता है और लकवा बन जाता है पैरालिसिस हो जाता है पैसा कमा के तिजोड़ी में बंद कर देता है पैसा खून है जो दौड़ना चाहिए लेकिन हिंदुस्तान को समझाया गया कमाओ जरूर लेकिन खर्च मत करो फिर कमाना किस लिए कमाओ और जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च करो ताकि खून गतिमान हो ताकि खून दौड़ता रहे अगर मेरे पास एक रुपया है और मैं तिजोरी में बंद कर लूं तो वो एक ही रुपया रह जाता है और अगर मैं उसे चला दूं और दिन भर में वो दस हाथों में गुजर जाए तो वह एक रुपया दस रुपया हो जाता है वो एक रुपया दस आदमियों के खींचे को गर्म करता है वो एक रुपया दस आदमियों के पास दस रूपया बनता है वो एक रूपया जिंदा है वह भाग रहा है दौड़ रहा है जिस समाज की संपत्ति जितने जोर से दौड़ती है वो समाज उतना संपन्न होता चला जाता है लेकिन हिंदुस्तान में एक पागलपन और वो ये है कि धन कमाओ तो जरूर लेकिन उसे खर्च मत करना रहना गरीब की तरह सादे विचार रखना सादे मकान में रहना सादे कपड़े पहनना लेकिन फिर इस धन का दिखावा कहां करोगे इस धन का फायदा क्या होगा तो इस धन को गलत जगह दिखाना लड़की की शादी हो तो पांच लाख रुपए आग में फूंक देना जो कि बिल्कुल पागलपन फुलझड़ी पटाखे छोड़ देना हजारों हाँ रुपए मैंने सुना है एक आदमी ने पचास हजार रुपए के इनविटेशन कार्ड छपाए वो जो सादा विचार सादी जिंदगी है वो बदला लेगी और बदला लेगी इस तरह की गांठ पैदा हो जाएगी वो जो खून रुक गया है वो फूल के कहीं से निकलेगा तो घाव बनेगा फूलेगा मवाद होगी उपद्रव होंगे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी धन को भोगता नहीं है या तो गरीबी भोगता है या धन की मवाद इकट्ठी होती और फूटती या तो शादी में फूटेगी या पिता के मरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तब फूटेगी या कुछ और कोई उपद्रव खोजना पड़ेगा या कोई मंदिर बनवाना पड़ेगा या किसी साधु की जन्म तारीख खोजनी पड़ेगी वर्षगांठ मनानी पड़ेगी या किसी साधु का स्वर्ण दिवस मनाना पड़ेगा या कुछ और और वहां लाखों रुपए फूकने पड़ेंगे हिन्दुस्तान भी रुपए खर्च करता है लेकिन गलत जगह खर्च करता है और गलत जगह इसलिए खर्च करता है कि ठीक जगह खर्च करने की व्यवस्था पर तो हमने रूकावट लगाई और ये ध्यान रहे जो लोग धन इकट्ठा करने वाले हो जाते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जो आदमी धन को जितनी उत्फुल्लता से खर्च कर सकता है वो आदमी उतना ही प्रफुल्ल होगा कंजूस कभी भी प्रफुल्ल नहीं हो सकता जो आदमी जितने जोर से पैसे फेंक सकता है वो उतना आनंदित होगा और ध्यान रहे जो जितना प्रसन्न होगा और जितना आनंदित होगा उतना प्रोडक्टिव होगा उतना वो उत्पादनशील होगा जो आदमी जितना उदास होगा जितना गंभीर होगा जितना मुट्ठी बंद होगी उतना कम उत्पादक होगा कम प्रोडक्टिव होगा शोषक होगा एक्सप्लाटेटिव होगा लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा और ये भी ध्यान रहे कि जो आदमी धन को रोकेगा वो आदमी गलत दिशाओं से धन को बहाने की कोशिश करेगा और यह भी ध्यान रहे कि जो आदमी उत्पादन नहीं कर सकता धन का वो बेईमानी से धन को इकट्ठी करने की सारी चेष्टाएं करेगा हिंदुस्तान ने धन की उत्पादनशीलता पर सब तरफ से रोक लगा दी कोई सम्मान नहीं है धन के उत्पादन करने वाले का हिंदुस्तान में अगर एक आदमी प्रोफेसर है तो वो गौर उससे पूछे कि आप क्या करते हैं तो वो कहता है कि मैं प्रोफेसर हूं कोई आदमी अगर इंजीनियर है तो वो कहता है मैं इंजीनियर हूं कोई आदमी अगर मिनिस्टर है तो वो कहता है मैं मिनिस्टर हूं लेकिन एक व्यवसायी एक व्यापारी थोड़ा सा हेजिटेट करता है थोड़ा झिझकता उससे पूछिए आप क्या करते हैं आश्चर्य की बात है व्यवसायी तो रीढ़ है समाज की वो धन पैदा करने का मार्ग है वो धन पैदा करने की बुद्धिमत्ता है वो तो विश्वम है जहां से धन पैदा होता है लेकिन वो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान वर्ग है वो संकोच से भरा हुआ है वो कहता है कुछ नहीं जी व्यवसाय करता हूं कुछ काम करता हूं कुछ धंधा करता हूं इसका कारण इसका कारण धन की एक निंदा है और धन कमाने वाले की भी एक निंदा है और आश्चर्य की बात है कि आज तक समाज को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया है वे न तो छत्री हैं वे न ब्राह्मण हैं व्यवसायी हैं वे वे लोग हैं जो धन पैदा करते हैं एक लेकिन इस देश में धन के प्रति एक निरादर है और उस निरादर के कारण वो धन को पैदा करने वाला है वो भी आदृत नहीं और उसका जो सारा का सारा ढांचा उनने खड़ा किया हुआ है वो ऐसा गलत है कि वो सारा ढांचा मनुष्य को धन की सहज दिशाओं में नहीं ले जाता वो सीधे रास्ते ही नहीं देता वो गलत रास्ते बताता है, और गलत रास्तों से धन पैदा करने के उपाय करवाता हम इस देश में जब तक धन की गरिमा को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक हम ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि धन खर्च करने के लिए है असल में धन का मतलब है खर्च करने की क्षमता अगर खर्च करना बंद करते हैं तो धन धनी नहीं है वो मिट्टी है उसे खर्च करते हैं इसलिए वो धन है और धन जितना खर्च होता है उतना फैलता है और विस्तीर्ण होता है समाज को समुन्नत करता है तीसरी बात है कि हिंदुस्तान के व्यवसायी को वो जो साधु संतों के आसपास इकट्ठा होकर धन की व्यवसाय की जीवन की निंदा सुन रहे वो बंद करनी चाहिए और उनसे जो जीवन के गलत सूत्र सुन रहे हैं उनसे सुना जा रहा है साधु समझा रहे हैं चादर जितनी हो उससे ज्यादा पैर कभी नहीं पसारने चाहिए और ध्यान रहे व्यवसाय का सूत्र यह है कि चादर जितनी हो उससे हमेशा ज्यादा पैर पसारने चाहिए कोई आदमी अगर चादर के भीतर पैर पसारेगा तो चादर कभी बड़ी नहीं हो सकती बड़ी होने की जरूरत नहीं चैलेंज नहीं चुनौती नहीं जब कोई आदमी चादर के बाहर पैर फैलाता है पैर पर पे ठंड लगती है तब वो चादर को बड़ा करने का विचार करता है अमेरिका में या पश्चिम में जो धन का आकाश से एकदम अंबार टूट पड़ा है वो आकस्मिक नहीं है वह आकस्मिक बिल्कुल नहीं है उसके पीछे कारण है उन्होंने ये बात समझ ली है कि हम जितनी आवश्यकता को बढ़ाएंगे उतनी आवश्यकता मांग करती है कि पैदा करो आवश्यकता बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है आवश्यकता बढ़ती है चादर छोटी पड़ जाती है पैर आगे निकल जाते हैं तो बड़ी चादर करने का विचार करना पड़ता है हिंदुस्तान हजारों साल से इस तरह की नासमझी की बातें सुन रहा है कि जितनी चादर हो उससे कम पैर चिकोड़ो अगर तुम बड़े हो जाओ तो और पैर अपने पेट से लगा के सो जाओ लेकिन चादर के बाहर पैर मत निकालना ये बातें हमें सुनने में अच्छी लगती क्यों क्योंकि ये बातें आलस्य को प्रोत्साहन देती ये बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बातें हमें खतरनाक रास्तों पर जाने से बचा लेती हैं ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं क्योंकि ये संघर्ष और तनाव से हमें बचा लेती हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बिना तनाव के बिना संघर्ष के बिना असंतुष्ट हुए इस जगत में कुछ भी पैदा नहीं होता और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी कभी असंतुष्ट नहीं हुआ वो आदमी संतोष के राज को भी कभी नहीं समझ पाएगा ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी लेकिन मैं आपसे कहता हूं जो आदमी दिन में ठीक से जागा है वही आदमी रात में ठीक से सोता है और जिस आदमी ने दिन भर मजदूरी और मेहनत की है वो आदमी जितना विश्राम करता है उतना आदमी वो कभी विश्राम नहीं करता जिसने दिन भर कोई श्रम नहीं किया श्रम करने वाला विश्राम करने की क्षमता जुटा लेता है और मैं आपसे कहता हूं असंतुष्ट होने वाला संतुष्ट होने की क्षमता जुटाता है और जो आदमी जितने तनाव में जीता है वो उतना शांत होने की ताकत इकट्ठी करता है और जो आदमी तनाव से भागता है असंतोष से भागता है सब तरह के संघर्ष से भागता है वह आदमी शांति को कभी उपलब्ध नहीं होता वह आदमी सिर्फ मर जाता है मुर्दा हो जाता है मरघट की शांति एक बात है मंदिर की शांति बिल्कुल दूसरी बात है मंदिर की शांति जीवन के लंबे संघर्ष का अंतिम फल है मरघट की शांति कोई अभी चाहे इसी वक्त मर जा सकता है और शांत हो सकता है हिंदुस्तान में मरने की तरकीब सिखाई जा रही है जीने की तरकीब नहीं और इसके स्वाभाविक परिणाम हुए और वो परिणाम व्यवसायी वर्ग पर बहुत जोर से हुए क्योंकि वो मरने की तरकीब सुनने की सुविधा व्यवसायी के पास वो सुन रहा है वो मंदिर बना रहा है और एक उल्टा मंदिर हमने जीवन का खड़ा कर लिया है मैं आपसे कहूं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के व्यवसाय में हिंदुस्तान के अर्थतंत्र में हमने एक उल्टी व्यवस्था की शीर्षासन कर रहे हैं और वो शीर्षासन यह है कि हमने पदार्थ को भूत को मेटेरियल material को मेटेरियलिज्म को बिल्कुल इंकार किया हुआ है हम कहते हैं मेटेरियलिज्म वो पश्चिम के लोग भौतिकवादी हम अध्यात्मवादी लेकिन ध्यान रहे भौतिकवाद जीवन का पहला आधार जैसे कोई मंदिर की न्यू भरता है तो न्यू में तो पत्थर भरने पड़ते लेकिन ऊपर कलश पर स्वर्ण का कलश लगाते कोई अगर स्वर्ण का कलश न्यू में लगा दे और न्यू के पत्थर ऊपर रखने की कोशिश करे तो वो मंदिर तो गिरेगा ही उसके पुजारी भी मरेंगे उसके पूजा करने वाले भी मरेंगे भारत हजारों साल से उल्टे सिर खड़े होने की कोशिश कर रहा है हम अध्यात्म को बुनियाद में रखते हैं जो कि गलत अध्यात्म हमेशा अंतिम है वो शीर्ष वो शिखर है भूत जिसको हम मेटेरियलिज्म कहें भौतिकवाद वो प्रथम भारत इंकार कर रहा है भौतिकवाद को और इसलिए भारत से ज्यादा भौतिकवादी समाज खोजना मुश्किल है भारत में हम त्याग की इतनी बातें करते हैं एक तरफ व्यापारी त्याग की बात करेगा एक तरफ वो नंगे खड़े हुए आदमी की पूजा करेगा और दूसरी तरफ दूसरी तरफ जिस बुरी तरह से वो धन खींचेगा तो उसमें सारी मनुष्यता निचो जाए सारी आदमी निचो जाए इसकी भी फिक्र नहीं करेगा एक तरफ वो खून चूस लेगा और दूसरी तरफ दानवीर हो जाएगा और इस दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कोई विरोधाभास नहीं थोड़ा सोचने जैसा है मैं एक घर में ठहरता हूं उस घर में ऊपर एक पश्चिमी परिवार रुका हुआ था कुछ दिनों से वो पश्चिमी परिवार के संबंध में जब भी मैं उस घर में गया तो उस घर के लोगों ने कहा बिल्कुल निरय भौतिकवादी है सिवाय गाना बजाना खाना पीना बारह बारह बजे रात तक नाचते रहते हैं ये सब क्या पागलपन है निरय भौतिकवादी है इन्हें सिवाय शरीर के और कुछ भी नहीं है। दो वर्ष बाद में फिर गया ऊपर के मेहमान घर छोड़ के चले गए थे विदेश अपने देश वापस लौट गए थे उस घर के लोगों से मैंने पूछा क्या ऊपर के लोग चले गए उन्होंने कहा चले गए बड़ी हैरानी की बात जो बर्तन मांजने वाली थी उसको वो अपने बर्तन दे गए और बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के असली स्टेनलेस स्टील के बर्तन से वो उसी को दे गए नौकरानी को जो घर में बुहारी लगाता था उसे अपना रेडियो दे गए वो अपना सब सामान बांट गए वो कुछ लेने गए बड़े अजीब लोग थे मैंने उनसे पूछा तुम्हें भी कुछ दे गए हैं आंखों में तो मुझे लाल टपत्ती मालूम पड़ी उनको वो कुछ दे नहीं गए थे संकोच में सोचा होगा कि इनको कुछ देने के लिए, के लिए कहना ठीक नहीं शायद वो अपमान समझे क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा उनके पास है वो कहने लगे नहीं हमें क्या जरूरत है लेने की लेकिन उनकी आंखें उनके, उनके चेहरे को देख के लगा कि भारी दुखी है वो वो जो बरौनी को दे गए हैं बर्तन अगर इनको दे गए होते तो बहुत अच्छा होता तो उनका नहीं हमें तो कुछ भी नहीं देगा लेकिन उनके लड़के ने मुझे कहा कि नहीं मम्मी लेकिन एक चीज अपने पास उनकी है मम्मी ने डांटने की कोशिश की लेकिन उस लड़के को समझ में नहीं आया उसने कहा वो रस्सी छोड़ गए थे कपड़े बांधने की रस्सी होगी नाइलोन की कोई ऊपर वो लड़के ने कहा कि वो रस्सी छोड़ गए थे मम्मी उसको खोल लाई वो एक चीज हमारे पास भी छूट गई वो भौतिकवादी थे ये अध्यात्मवादी लोग हैं ये रोज सुबह पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं मंदिर जाते हैं साधु के चरण पढ़ते हैं साधु को घर बुलाते हैं उससे प्रवचन लेते हैं ये आध्यात्मिक है वे भौतिकवादी लोग मैं आपसे कहता हूं ऊपर का परिवार कभी आध्यात्मिक हो सकता है लेकिन ये नीचे का परिवार कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता असल में जीवन के सत्यों को हम अस्वीकार कर रहे हैं इसलिए भारत का व्यवसायी नितान्त भौतिकवादी है मंदिर बनाता है पूजा करता है प्रार्थना करता है साधु के पीछे चक्कर लगाता है तीर्थ करता है हजारों लाखों रुपए खर्च करता है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ उसके जीवन में उसके जीवन में धर्म जैसी सुसंस्कृति जैसी अध्यात्म जैसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगी जब वो दुकान पर मिलेगा तब तो वो आदमी बिल्कुल दूसरी तरह का ये दोहरी बातें क्यों है इनके पीछे कुछ कारण हमने जीवन के सच्चाई को इनकार किया हुआ है मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर भारत में एक अच्छा व्यवसायिक समाज पैदा करना हो और एक अच्छा अर्थतंत्र पैदा करना हो तो हमें धन की महत्ता को और भौतिकवाद के उपयोगिता को परिपूर्ण रूप से पूरे मन से स्वीकार करना होगा ये मान लेना होगा भौतिकवाद की अपनी जगह है और कोई आदमी अगर धन कमाने जा रहा है तो निंदा योग्य नहीं है हाँ कोई आदमी अगर गलत ढंग से धन कमाने जा रहा है तो निंदा योग्य है ठीक ढंग से उत्पादक ढंग से कोई आदमी धन कमाने जाता है तो वह आदर के योग्य कोई आदमी धन को इकट्ठा करता है तो निंदा के योग्य है कोई आदमी अगर धन को जीता है भोगता है तो निंदा के योग नहीं है रोक लेने वाला खतरनाक है भोग लेने वाला खतरनाक नहीं है धन को फैला देता है और हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंदगी के शरीर की बाहर की जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनको जबरदस्ती रोक के अगर हमने संतोष करने की कोशिश की तो वे जरूरतें उल्टे रास्ते से पीछे के रास्ते से प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं और सारे व्यक्तित्व को बेईमान कर देती हैं सारे व्यक्तित्व को बेईमान कर देती हैं अगर हम अपनी जरूरतों को उनको ठीक रास्तों से निकलने दें तो व्यक्तित्व एक ईमानदारी को एक ऑनेस्टी को उपलब्ध होता है भारत का व्यवसाय पूरा बेईमान है कारण कारण एक और वो ये है कि जीवन के सहज जो द्वार हैं, वो सब हम बंद किए बैठे हैं और पीछे के द्वार के सिवाय निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है पीछे के दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा सीधे दरवाजे पर हम किसी को स्वीकार नहीं करते और ध्यान रहे अगर इस तरह की प्रवृत्ति तीन चार हजार वर्ष तक चल जाए तो हम भूल ही जाते हैं कि यह हमारे प्राणों में प्रविष्ट हो गई है हमारी खून हमारे हड्डी मांस मज्जा में मिल गई है अब चाहे हम व्यवसायी हो और चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम नेता हो और चाहे हम कोई भी हो हमारे खून में ये सब इकट्ठा मिल गया है इस इकट्ठे को बदलने के लिए कुछ किया जाना जरूरी पहली बात अमेरिका की उम्र मुश्किल से 300 वर्ष है रूस की सभ्यता की उम्र तो केवल 50 वर्ष है क्या आपने कभी ख्याल किया कि दुनिया की सारी पुरानी सभ्यताएं अमेरिका की नई सभ्यता के सामने एकदम कमजोर और नपुंसक सिद्ध हो गई क्यों नया नए ने पुराने सारे जाल से मुक्त कर दिया पुराना कुछ था ही नहीं सब नया है तो रूस ने 50 साल पहले अपने पुराने को नमस्कार कर लिया पुराने सारे कचरे को इंकार कर दिया फिर नया खून दौड़ा है 50 सालों में रूस ने एक नई जिंदगी खड़ी कर ली अमरीका कमजोर पड़ रहा है रूस से क्योंकि रूस और भी नया है और ध्यान रहे आने वाले 10 सालों में रूस चीन से कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि रूस फिर पुराना पड़ने लगा है। चीन और भी ज्यादा नया है तो भारत भारत इतना पुराना है कि वो दुनिया में किसी भी सभ्यता के मुकाबले आज खड़ा नहीं हो सकता पुराना होने से हम सड़ जाते हैं एक हमें तय करना पड़ेगा कि हमें भी नए होने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी हमें भी एक किसी तय करके पुराने को नमस्कार करके आगे बढ़ना होगा और ध्यान रहे जीवन में इतनी ऊर्जा छिपी है कि अगर चुनौती खड़ी हो जाए तो शक्ति पैदा हो जाती है लेकिन चुनौती खड़ी ना हो तो शक्ति पैदा नहीं होती जर्मनी में दूसरे महायुद्ध के बाद लोगों को ख्याल था कि अब जर्मनी कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा लेकिन अब जाके जो मित्र देखकर लौटे हैं वे कहते हैं कोई कह नहीं सकता कि दूसरा महायुद्ध कभी हुआ लोग सोचते थे जापान हमेशा के लिए टूट गया हजारों साल लग जाएंगे लेकिन अब कोई जापान जाकर देखता है वो फिर खड़ा हो गया फिर ताजा हो गया ये बात क्या है और हम इस देश ने महाभारत के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं देखा महाभारत को हुए अंदाजन पांच हजार वर्ष को तो हुए होंगे और महाभारत भी कभी हुआ कि नहीं ये भी संदिग्ध है और इतना बड़ा हुआ हो ये तो बिल्कुल संदिग्ध है क्योंकि तो वो जिस कुरूक्षेत्र के मैदान में हुआ वो इतना छोटा है कि तो उस मैदान में इतने लोग नहीं बन सकते जितनों की कहानी पांच हजार साल पहले एक महायुद्ध हुआ था उसके बाद कोई बड़े युद्ध से हम नहीं गुजरे लेकिन हमसे ज्यादा मरा हुआ कोई समाज नहीं है बात क्या है बात यह है कि हम पुराने से पुराने होते चले गए हमने पुराने मकान को ही जगह जगह से सीप दे दी है कभी कोई खिड़की टूटती है तो उसको लकड़ी लगा के संभाल देते कभी कोई मकान की दीवार गिरने लगती है तो थोड़ी सी नई ईटे जोड़ के लगा देते पूरा मकान धीरे धीरे सब तरफ से सुधारा जा चुका है सब पुराना है और पुराने को संभालने के लिए जो लगाया था वो भी पुराना हो गया उसको भी संभालने के लिए हमने कुछ लगाया ऐसा समझिए कि एक आदमी की आंख खराब हो जाए चश्मा लगा दिया वो चश्मा भी खराब हो गया उसको फेंका नहीं उस चश्मे को सुधारने के लिए उसके ऊपर एक और चश्मा लगाया वो चश्मा भी खराब हो गया उसको भी फेंका नहीं उसके ऊपर और एक चश्मा लगाया अब उस आदमी के पास इतने चश्मे हो गए हैं जो उनको लेके न तो वो चल सकता है न उठ सकता है न बैठ सकता है और इतनी लंबी कतार हो गई चश्मों से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता लेकिन उन चश्मों को ढो रहा है भारत का समाज पुराने से पीड़ित पुराने हमारी छाती पर बैठा हुआ है उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं हो रहा है एक उस पुराने को पूरा का पूरा एक साथ गिरा देना जरूरी हो गया उसे आग लगा देने की जरूरत उस पूरे को गिरा देने की आवश्यकता है और उस पुराने में जो सूत्र हमें दिए हैं उन सूत्रों को भी गिरा देने की जरूरत है जैसे मैंने कुछ सूत्र कहे वो मैं दोहरा दूं एक तो धन की निंदा खतरनाक जो समाज धन की निंदा करेगा वो धन का लोलुप हो जाएगा जो समाज धन का विरोध करेगा वो बेईमान धन धन को एक स्वीकृति चाहिए धन सीधा स्वीकृत हो तो लोलुकता नष्ट होती है और दूसरी बात धन के उत्पादक धन के उत्पादन पर सम्मान दिया जाना चाहिए जो धन को इकट्ठा करे वो नहीं है सम्मानित सम्मानित से जोड़ी धन कोशी के फैलाव आवश्यकताएं बढ़नी चाहिए ताकि हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम तो नया धन पैदा करें कर सकते हैं और धन का सहज स्वीकार हो सकता है मजदूर धन पैदा करने में सहयोगी होते हैं मजदूर धन पैदा नहीं करते धन हमेशा लोग पैदा करके मार्ग खोजते हैं मजदूर धन पैदा करने में सहयोगी मजदूर कभी पैदा करने के नए आयोग नहीं खोज करेंगी कल वो मालिकियत का दावा करेगा कि मैंने भी धन पैदा किया है वो दावा भी ठीक है लेकिन ध्यान रहे धन सदा ही उन थोड़े से लोगों ने पैदा किया है जो उत्पादक धन की दिशाओं में नए आयाम खोजते भारत नया आयाम ही नहीं खोजता अगर हम बैलगाड़ी में जीते हैं तो बैलगाड़ी में ही जीते चले जाते हम कोई नई जरूरत पैदा नहीं करते जब हम नई जरूरत पैदा नहीं करते तो नया उत्पादन नहीं होता नया उत्पादन नहीं होता तो बेकारी बढ़ती चली जाती है नए लोगों को काम नहीं मिलता नए लोगों को काम नहीं मिलता मुसीबत बढ़ती चली जाती और पुराने ही रास्ते से धन पैदा करना मुश्किल होता चला जाता है तब बेईमानी करनी पड़ती है तब शक्कर में रेत मिलानी पड़ती है और तब फिर बेईमानी से धन इकट्ठा करना पड़ता ऐसे तो समाज आगे विकसित नहीं हो सकता धन के नए नए द्वार खोले और करोड़ों द्वार पड़े हैं बंद आज भी जो खोले जा सकते हैं और धन पैदा हो सकता है धन पैदा करना जो समाज सीख लेता है वो कभी बेईमानी से धन पैदा नहीं करता असल में दुनिया में कोई आदमी दो पैसे के लिए बेईमान तभी होता है जब उसे कोई उपाय नहीं दिखता कि दो पैसे कैसे पैदा किए जाएं तो हिंदुस्तान के सारे व्यवसायी समाज को सारी शक्ति इस दिशा में लगानी चाहिए कि नए धन के द्वार कैसे पैदा हों छह से नया धन पैदा हो लेकिन हिंदुस्तान में साधु सन्यासी समझाते हैं आवश्यकता मत बढ़ाओ और वो व्यापारी भी बैठ के सिर हिलाता है कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आवश्यकता नहीं बढ़ेगी धन कैसे बढ़ेगा धन नहीं बढ़ेगा तो फिर शक्कर में रेत मिलेगी फिर दूध में पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से धन निकालने का एकमात्र रास्ता रह जाए अमेरिका जैसे मुल्क में कोई सोचता भी नहीं कि इस तरह धन पैदा करो क्योंकि धन के इतने अंबार लगे हैं पैदा करने के कि कौन इन छोटी बातों में धन को खोजने जाएगा लेकिन हम उल्टी बातों में जी रहे हैं और जो हमें समझाते हैं ईमानदारी सच्चाई और हमें अनुव्रतों की कसमें खिलाते हैं आप हैरान होंगे जो हमें ईमानदारी और सच्चाई की कस्में खिलाते हैं उन्होंने ही धन का विरोध करके हमें बेईमान बनने के गड्ढे में डाला हुआ है धन जब तक इफ्रात ना हो तब तक समाज कभी ईमानदार नहीं हो सकता थोड़े से लोग ईमानदार हो सकते हैं लेकिन थोड़े से लोगों से समाज नहीं चलता और उन थोड़े से लोगों को भी ईमानदार होना इतना मुश्किल हो जाता है कि वे तपश्चर्या हो जाती ईमानदार होना तपश्चर्या नहीं होनी चाहिए बेईमान होना तपस्या हो जानी चाहिए अगर किसी को बेईमान होना हो तो तपस्या करनी पड़ने ऐसा समाज होना चाहिए ईमानदार होना अत्यंत सरल होना चाहिए लेकिन ईमानदार होना सरल तभी होगा जब धन ज्यादा हो अभी हम हवा के लिए तिजोरियों में बंद करके नहीं रखते लेकिन कल अगर हवा कम पड़ जाए हम तिजोड़ियों में बंद करने लगेंगे और साधु संन्यासी समझाने को निकल पड़ेंगे कि हवा का परिग्रह मत करिए हवा का अपरिग्रह करिए लेकिन कोई सुनेगा नहीं कोई कहेगा ठीक है आप बात ठीक है वो बहुत ठीक है हम आपके पैर छूते, लेकिन परिग्रह से कैसे बच सकते हवा को तो रोकनी पड़ेगी हवा कम है तिजोड़ी में बंद करनी पड़ेगी मैं आपसे कहता हूं दुनिया अपरिग्रह अप हो जाएगी अगर दुनिया में धन कितना ज्यादा हुआ जितनी की हवा है और हवा से ज्यादा धन पैदा हो सकता है विज्ञान ने वो व्यवस्था कर दी है कि अब किसी को निर्धन होने की कोई जरूरत नहीं और किसी समाज को गरीब होने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ बेवकूफ समाजों को छोड़कर किसी को गरीब होने की अब कोई जरूरत नहीं और धन जिस दिन ज्यादा होगा इतना ज्यादा होगा कि हवा की तरह मिल सके आज मिल सकता है आज हम चाहें तो वो पैदा हो सकता है उसी दिन दुनिया धन से मुक्त हो जाएगी और जिस दिन लोगों के मन धन से मुक्त होंगे उस दिन अध्यात्म का इतना बड़ा तूफान इतनी बड़ी क्रांति पैदा होगी कि धन से मुक्त होते ही आदमी का मन धर्म की तरफ दौड़ना शुरू हो जाए आज तक ये नहीं हो सका और अगर कभी हुआ भी है तो हमेशा बहुत धन के कारण हुआ है बुद्ध या महावीर राजाओं के लड़के राम या कृष्ण राजाओं के लड़के क्या कभी आपने सोचा जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के हैं बुद्ध राजा के लड़के हैं हिन्दुओं के सब अवतार राजाओं के लड़के हैं कारण सोचा कारण है कुछ जब धन पूरा हो जाता है तो आदमी धन से मुक्त हो जाता है सरलता से धन व्यर्थ हो जाता है धन के ऊपर आंख उठनी शुरू हो जाती है अगर हिंदुस्तान में धन के लिए इतनी बेईमानी है तो मैं व्यापारियों को व्यवसायियों को जुम्मेवार नहीं ठहराता मैं ठहराता हूं इस बात को जुम्मेवार जिसने हिन्दुस्तान को धन पैदा करने में बाधा दी हिंदुस्तान तो बहुत धन पैदा कर सकता है शायद जमीन पर कोई इतना धन पैदा नहीं कर सकता उतना धन हम पैदा कर सकते हैं लेकिन धन की निंदा है धन का विरोध है और धन के त्याग का आदर है नहीं इस भांति हम कभी भी धन पैदा नहीं कर पाएंगे मैं आपसे अंतिम बात यह कहना चाहता हूं इतना धन पैदा करें कि समाज धन से मुक्त हो जाए इतना धन पैदा करें कि धन के लिए किसी आदमी को बेईमानी चोरी और ब्लैक मार्केट और उस पर ना करनी पड़े इतना धन पैदा करें कि धन बेमानी हो जाए धन के लिए किसी को चिंता ना करनी पड़े और जब कोई समाज धन से मुक्त होता है तो पहली बार कला धर्म संस्कृति का जन्म होना शुरू होता है क्योंकि तो आंख ऊपर उठती है और आज ये हालत पैदा हो गई आज नहीं कल अमेरिका अपना सारा धन पैदा करने का उपाय आदमी से मुक्त कर लेगा वो स्वचालित यंत्रों से सारा धन पैदा कर लेगा और तब, तब शायद अमेरिका में पहली दफा प्रत्येक आदमी उस हालत में हो जाएगा उस एफ्लुएंस की हालत में जिस हालत में महावीर या बुद्ध थे शायद वो भी इतने एफ्लुएंस की हालत में नहीं थे और तब अगर अमेरिका में हजारों बुद्ध और महावीर पैदा हो सके तो आप छाती पीट के रोते रहना और आपके सन्यासी रोते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि त्याग करो अपरिग्रह करो इस बात की संभावनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं और ध्यान रहे अमेरिका में कितने धन पैदा किया है अमेरिका के थोड़े से व्यवसायियों ने पिछले दो सौ वर्षो अनंत धन की राशि लगा दी भारत में भी ये हो सकता है लेकिन भारत का व्यवसायी उत्पादक श्रम की तरफ सोचता ही नहीं और धन का सम्मान नहीं करता और उनकी बातें सुनता है जो धन विरोधी हैं और उनकी आसपास चक्कर काटता है जो धन के दुश्मन हैं ये अगर स्थिति जारी रहती है तो साधु पुजते रहेंगे व्यवसायी बेईमान रहेगा धन का विरोध होता रहेगा देश गरीब रहेगा त्याग की पूजा होती रहेगी और दूसरी तरफ परिग्रह और लोभ और बेईमानी और कंजूसी सब इकट्ठी होती रहेगी तो ये दोहरा द्वैत ये डुअलिटी पूरे मुल्क के प्राणों को नष्ट कर रही है इसे तोड़ दिया जाना जरूरी है ये टूट सकती लेकिन इस दिशा में विचार होगा तो ही टूट सकती ये थोड़ी सी बातें मैंने कही सिर्फ इसलिए कि आप शायद सोचें शायद कोई ख्याल पैदा हो जाए और वो ख्याल काम कर सके और शायद कोई बात समझ में आ जाए और वो देश के लिए समाज के लिए रास्ता बन सके मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करता